वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदेता नंदसोदित श्रीनंद नंद बंदेराधिकरणोदय गोपीजन सामुक्त बिंद मनोहर वाछा कल्पतरूश कृपा सिन्दुच पति पापने वैष्णवभ्यो नमो नम मोक पंगु यदा तमह बंदी परमाधव बृंदा षितई पिया वैकेश स् भक्तिपदी देवी ही नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चीव नर्तमें देवी सरस्वती जो दे संकथोपदेश गौरी पत्रस्व प्रकाशने भक्ति गुरभक्ति भक्ति मदा जगो सदा पिभव नविहम तीर्थस्पन तम शरण्य भीतानपाल दिपोत वंदे महापुरुष ते चरबिंद दुस्तज सुशी तरजक्ष धर्मीचसा जर मे गई तपस्त वंदे महापुरश तेरविंदवनक चंदम्छटा विस्फुित किदर्शी पूर्णुरागर सुसागर सारोती चाराधिका मदकृष्णचत प्रभु निनंद्रियाताधर शिव श्री कृष्ण चैतन्य धर प्रभुनतानंद्रियातदाधर शिव सदी गौरवभक्तिंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे अजानुंबित भुजों कनक संकीर्तने कमला यताक्ष विषाम्बरोज भरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा बधारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे नमा गंगे तव पाद पादज भुक्तिं च मुक्तिं च दा सुन भावानूपेण सदा नाम गंगा तरंगरमणीय जटा कलापं निरंतर प्रिय गौरीरुशी नारायण प्रियमदार बरा नुसपुर भयवीशनाथ बागीश वतनी लक्ष्मी से चक्षसी ये ृशिंग महजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम, राम, राम, राम, राम भजे भजे कमंड समस्त पाप खंडन स्वातचेत रंदनम सदैवंदनंदन भजे भजे मंडनम समस्त पाप खंडन समस्त खन श्री शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपा जी ने बताए ज्यादा अर्थो संग्रह का चेष्टा हमारा जिंदगी का उद्देश्य नहीं है शिलभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपा जी ने बताए ज्यादा करके बहुत सारे ढेर सारे अर्थों रुपया पैसा इकट्ठा करना हम लोगों का जिंदगी का उद्देश्य नहीं है हमारा जीवन का उद्देश्य है वास्तविक हरि भजन जुक्तो वैराग्यों जुक्तो वैराग्यों का जो विषय है इसको समझने का कोशिश करें नहीं तो भजन बेकार हो जाएगा सिलो सरसोई ठाकुर जी ने बताए ज़्यादा करके पैसा रुपया पैसा इकट्ठा करने में लग जाओगे तो जल्दी आपका अपराध ज्यादा होगा जल्दी बहुत जल्दी ज्यादा अपराध होगा क्योंकि उस समय आप गुरु वैष्णव को क्योंकि आप उस समय गुरु वैष्णव को अपमान करोगे उसका महिमा समझोगे नहीं उस समय आप गुरु वैष्णव को समझोगे नहीं पैसा का धन दौलत का जो मद आए अभिमान आ जाए इसके द्वारा आप पतित हो जाओगे बाहरी दृष्टि में लोग हमको सम्मान करें कि हम बड़ा साधु हुआ सब ठीक है लेकिन अपना जो आत्मा है उसका साथ मैंने जस्टिफिकेशन अगर ना करे तो तो गलती हो जाएगा हमारा अंतरात्मा जो है वो अंतरात्मा हमारा साक्षी है मैं कैसा हूं क्या हो उसमें कोई चिटिंग बाजी नहीं चलेगा अनर्थों का जितना सारे व्याख्या है अनर्थों का व्याख्या में भी देखोगे एक आता है उसका नाम है तुम्हारा वही एक तो है तुम्हारा विप्रोलिप्सा जिसको बोलता है विप्रोलिप्सा विप्रोलिपसा हम तो ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे पहले हरिकथा में उधर व्याख्या किया था डिटेल्स सब दामोदर स्टकम शिक्षा स्टकम सब देखें तो ये जो विप्रोलिपसा है ये बड़ा डेंजरस है विप्रोलिप्सा का माने क्या है इसको अंग्रेजी में बोला जाता है सेल्फ चीटिंग प्रोपेंसिटी अपने को अपना साथ धोखाबाजी इसको बोलता अपना साथ धोखाबाजी तुम किसका साथ धोखाबाजी करोगे तुम किसका साथ धोखाबाजी करोगे तुम अपना साथ ही धोखाबाजी कर रहे इतना मूर्ख है सब जब भी पैसा आ जाए धमदौला तो वो तो होता ही है ऐसे ही होता ही है इससे वित्ता शुरू का उधार भी हम बताया था ठाकुर जी जिसको प्यार करते हैं अंदर से जानते हैं इसको हम ध्ंदौलत दे दे सब दे, दे ये मुसीबत आ जाएगा सारे उसका उसका अंदर में सब चिंता आ जाए नातिजेश आदि उद्वेग आदि मदहा कल व्यासनम संप्रयास कोली का जो प्रभाव है वो धंदौलत के ऊपर है धंदोलत विशेष करके जो धंदोलत जो धंदोल धंदोलो का धंदोलत नहीं है तुम इधर उधर से कवा का माफी कवा जैसा करता है सर कौवा सारे कचरा इतना धंधोल वो धंदौलत तुम्हारा ही गला को घूट के मर डालेगा वो धंदौलत तुम्हारी ही फांसी का फंदा बन जाएगा तुम जानते नहीं हो जो भी है प्रभुपात इसलिए बार बार बताया देखो ज्यादा करके धन दौलत आदि इकट्ठा करना हमारे जिंदगी का उद्देश्य नहीं है ठाकुर जी का कृपा आ जाए ठीक है आ गया तो सेवा में लगा दो लेकिन उसका ऊपर कोई आकर्षण ना रहे कभी भी धन दौलत आदि कामिनी कांचन प्रतिष्ठा किसी विषय में जब तक हमारा आकर्षण बने रहे तब तक भजन इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल असंभव है असंभव असंभव का बाद भी कोई शब्द है तो हम लगा सकता है ये बोला था एक ठो वो इम्पॉसिबल इज अ वर्ड विच इज ओनली फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ ए फुलस हाँ हमारा दरा होगा नहीं ये कौन बोलता है कौन बोलता है नेपोलियन बोला था बदमाश तो है ही है लेकिन ये शब्द जो बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है कभी कभी जड़ जोगत का आदमी है आ, तो उन लोगों का मुख से कभी कभी एक एक शब्द ठाकुर जी निकाल देते हैं काम का शब्द है इम्पॉसिबल दर्ड विच इज ओनली फॉर हम ये डिक्शन तो ऑफ फुलश बोका जो है हम हमसे होगा नहीं क्यों होगा नहीं क्यों होगा नहीं जो भी है इधर जो है भक्ति है सबसे सहज धर्म है अगर मेरे को पूछे महाराज सबसे सहज काम बताओ सबसे सहज क्या है हम वाला हरिभजन सबसे सहज है हरिभजन लेकिन ये सबसे सहज है यही हो नहीं पाता जो कठिन कठिन काम है प्रभुपात बहुत सारे चीज बताए स्वयंकालीन मोटिवेशन में हम बताएंगे हम लोग कर्मवीर ध्यानवीर ज्ञानवीर यह सब बनने के लिए दौड़ रहे हैं ये सब बात प्रभुपात जी ने बताए सायंकालीन अधिवेशन में हम बताएंगे क्योंकि उस समय इंद्र जी का प्रसंग आए इंद्र इंद्र महाराज का बड़ा बल दिखाया था इस प्रसंग इसलिए उपप्रसंगों साथ ये प्रसंगों मैच करें कल सुबह में चर्चा किया देखो चर्चा होते होते यहां आया था जो कुबेर आत्मजो हमारा वो हमारा में भी सुंदर है, है दामोदर्ष्टो भी है कुबेर आत्मजो को जैसे आपने कृपा किए हैं आ, आ, हमको भी कृपा कीजिए तक ये सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं अभी इधर जो है वंदना करते करते हमारा सुंदर इस सब श्लोक सब काल थोड़ा बहुत चर्चा हो पाया समय के संखेप के कारण कथा भी संक्षेप हो जाता मैं दुखी बन जाता हूँ क्या करें बानी बानी गुणान कथनी सबनो कथायाम हस्तुम स्तबो पद स्मृत्तो जगत् दृष्टि सता दर्शनीस्तु इधर जो है ये दो जो खूबे रात मजो ये बोल रहे हैं देखो हमारा बानी ठाकुर जी आपका कथा कीर्तन में रहे और श्रवण में हमारा कान जो है श्रवण इंद्रियों रहे हस्तो हाथ जो है आपका सेवा में रहे पा आपका परिक्रमा करे हमारा माथा जो है हुँ? परिक आपको दंडवत करे ऐसा दृष्टि जो है हमारा दृष्टि जो है दृष्टि कुदृष्टि दर्शन ना हो हमारा दृष्टि हर वक्त आपका जो दर्शन है आपका जो पवित्र मूर्ति है साधु गुरु वैष्णव का जो दर्शन दिश्ण है वो सब दर्शन होते रहे ये मेरा प्रार्थना है आपका साथ इसलिए बताएं किस सुंदर देखो ये तो इसको याद रहने इसको याद करना चाहिए सुंदर ऐसा करके बोले हर वक्त हमारा जो जितना सारे इंद्रियां हैं आपका सेवा में लगे रहे वास्तविक जो है नारद जी का ये कृपा के द्वारा ये जो कुबेरात मजो इसका बड़ा बड़ी फायदा हुआ इतना बड़ा आशीर्वाद है ये इतना बड़ी कृपा है जो करोड़ों जनों में ये सब कृपा कभी नहीं होने वाला क्योंकि ये कुबेरात मजो जो है कुबेरात मजो कुबेरात मजो को कीपा करके तो कीपा कर दिया कीपा करने का बाद भगवान श्री कृष्ण का कीपा हुआ आशीर्वाद हुआ उसके बाद उसका सांप का उसका जो अभिशाप है सांप का मोचन हो गया और सांप का मोचन होना ये बड़ा बात नहीं है जैसे गोजेंद्र महाराज बताए थे महाराज आप सोचते हो कि मेरा हाथी जो हाथी शरीर है हाथी जो निमला है ठाकुर जी आप सोचते हो कि मैं हमारा हाथी जोनी का उद्धार के लिए आपको प्रार्थना किया कदापि नहीं हमारा ये हाथी जोनी है हाथी जोनी तोमाय जोनी ये देखे क्या करें हम लेकिन हमने प्रार्थना किया है हमारा जो आत्मा का पतन हो रहा है इसको आप रुको इसको बचाओ ऐसा करके गोजें गजेंद्र जी गजेंद्र महाराज ठाकुर जी का पास स्वयं प्रार्थना किए यहां भी इतना सारे सुंदर प्रार्थना जो है ये सब पार्थना जो है दिव्य प्रार्थना अब देखो कुबेरत मुझो जो है जड़ जगत का मापी कितना के बदमाशी किए देखो ये म, ये जो ये पान किए थे हाँ नाशा पान करके फिर बदमाशी किए कोई साधु गुरु विष्णु का सम्मान दे दिए लेकिन बाद में जब नारद जी का कीपा हुआ तो उसका आँखें खुल गया अभी जो स्तभ हो रहा है ये कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता ये जो स्तभ है एकमात्र जिसका दिव्यो अनुभूति जिसका जिंदगी में दिव्यो अनुभूतियाँ आ पहुँचे जिसका जिंदगी में दिव्योनुभूतियाँ हैं वो छोड़ के किसी का हिम्मत नहीं है सब स्तुति करे तो स्तुति करना शुरू कर दी और ये स्तुति के द्वारा उसका फायदा क्या हुआ एक तो नारद जी कृपा किया नारद जी कृपा के द्वारा ठाकुर जी का कृपा हुआ नारद जी का कृपा के द्वारा ठाकुर जी का भी कृपा हुआ और ठाकुर जी ऐसा कृपा कर दी अंतिम समय में देखोगे ये जो ये जो तुम्हारा कुबेरत मजो ये जो दो लड़का है इसको भगवान का सेवा में नित्य स्वरूप का बोध हुआ इसका नाम है मधुकंठस्थ इसका नाम हुआ मधुकंठो अस्निग्ध दुकण्ठो क्या नाम हुआ मधुकंठो अस्निग्ध दुकण्ठो दोनों ये भगवान का नित्य लीला में उसका प्रवेश हुआ नंद में जब स्वयंकालीन अधिवेशन में नंदो महाराज का बैठक है नंदो महाराज का बैठक में सारे बड़े बड़े आदमी आते थे गवैया गान गाने वाले मैजिक दिखाने वाले सब नंदो महाराज को सभा में आते थे राजा को तुष्टि विधान करने के लिए वही समय इस, इस समय नंद महाराज का जो बेटा है नंद महाराज का जो बेटा है जो कृष्ण गोविंद वो भी आते थे बलराम भी आते थे दो लड़का और आने का बाद वो मधुकुंठ स्निग्ध कंध जो है अभी गाना गाते थे नित्य सेवा मिल गया मधुकुंठ स्निग्ध स्निग्ध कंध जो है दोनों इसको सुनाते इसको नित्य सेवा मिल गया वो जो है क्या कहे ये संगीत गाने का देखो कैसा सुंदर कृपाएं और ये सब श्लोकों के द्वारा प्रमाण होता है उसका दिव्य अनुभूति हो गया दिव्य आँखें जो उन्मेलन दीखा का बात जो होता है गुरु जी कृपा करे वैष्णव कृपा करे तुम्हारा आँखें खुल जाएगा नहीं तो हजारों किताब पढ़ के भी कुछ नहीं होगा गाधा गाधा ही रह जाए काल चर्चा किया था इस विषय पर साधु नाम साधुनात्मनम दर्शन जैसे महाराज अक्षितुरबह का समय जब सूरज भगवान उदित होते हैं उदय होने का साथ साथ जितना सारे अंधेरा है अंधेरा अंधेरा का नाश है तमो तमो का नाश हुआ और सारे वस्तु दिखाई पड़ता है तो इधर जो है भगवान कह रहे हैं कि देखो भगवान कह रहे हैं कि देखो जो सूरज भगवान उदय का साथ साथ जैसे जल जगत का जो अंधेरा है जगत का अंधेरा हट जाता लेकिन हृदय का अंधेरा हटना संभव नहीं सूरज भगवान उठे लेकिन आपका हृदय का जो अंधेरा है वो अंधेरा जान नहीं सकता ये अंधेरा तो एकमात्र तो गुरु वैष्णव का कीपा के द्वारा ही संभव है चाहे जितना ही सूरज उदय हो ना क्यों उदय होना क्यों कुछ नहीं होने वाला गुरु वैष्णव का कीपा हो जाए तो उसका हृदय का अंधेरा जो है सारे मिट जाए इससे बोले कि साधु लोग जो है सबका ऊपर समान दृष्टि रखने वाले आपको ये लग सकता है कि महाराज जी इसका समदृष्टि नहीं है लेकिन विचार ये हैं हर साधु संतो जो है वास्तव इनका समदृष्टि है इनका हृदय में कोई विद्वेश भाव नहीं है कभी भी हो नहीं सकता परम पूज बाद केशव गुद्वि महाराज को केशव गुशि महाराज को और हमारा गुरुवर्गो को गुरुवर्गो केशव गुशीमा शीधर गुस्सिमारा माधव गुष्मा ये सब बड़े बड़े गुरुवर्ग जो है हमारा गुरु मारा सबको किसी पागल ने किसी पागल ने इन लोगों का नाम में इल्जाम दिया बदनाम दिया भले ये सब चैतन नमठ का बाहर चला गया ये सब पतित है ये पागल तो पतित हो ही गया ये पतन तो हर जगत का सब आदमी देख लिया इसका पतन हो गया फिर भी शर्म नहीं है इतना बेसरम है परम्परा केशोक उसी महाराज का जवाब दिया था भले ये सब पागल है ये सब पागल है ये सब जानते नहीं है कि चैतन्य मठ वो लोग सोचे कि चैतन्य मठ मतलब ईट पत्थर का किस बिल्डिंग गोपीनाथ गोरियामठ मतलब ईट पत्थर का कोई बिल्डिंग किस पागल छागल है सब जानते नहीं परम पद केशोक उसे हम बोलते हैं जो गुरु आज्ञा पालन करने के लिए कोई अगर सेवा के लिए बाहर गए गुरु आज्ञा पालन के लिए तो वो बड़ा नहीं हुआ गुरुजी का शरीर के सामने रह के, वो ताचार करे, उसका खून जो है खून को चूसे गुरु वैष्णव का संग हुआ हमने ये चिल्ला चिल्ला कर बोर दिया बड़े बड़े सभा में देवानंद गोड़िया मठ सब जगह किसी का अगर हिम्मत है तो आके प्रमाण करो मैं चैतन्य मठ का बाहर हूं किसी का हिम्मत है आके प्रमाण करो मैं चैतन्य मठ का बाहर हूं मैं हर बगत बगत का अंदर रहता हर आप प्रमाण नहीं कर सकता आम सभा में बोला चिल्ला चिल्ला के किसी का हिम्मत है तो प्रमाण करो जो मैं सब उस समाज का शिष्य नहीं हूं क्योंकि उसका आदेश पालन करने के लिए हमारा दिल में हर वकत की चेष्टा बाकी तो भजन नहीं समझे भजन तो उतना समझते नहीं और जयकारा देने का विषय में काल किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति ने दो साल किया जब महाराज हमारा गुरुजी का जय जय देते नहीं इस विषय में उत्तर ये है देखो हम उत्तर देने जाए तो इसका ऊपर एक हरिकाथा हो जाएगा लंबा एक दिन दो दिन का हम छोटे संखेप में बता दे जैसे परम पूजा तिबिक्कम महाराज है गुरु भाई हमारा ज्येष्ठ सब है नारायण महाराज जी है बहुत सारे महाराज है बड़ बड़े बड़े महाराज है हम अगर एक गौड़ी वैष्णव का एक एक करके पूरा जय देना शुरू कर दे पूरा लंबा चौड़ा हो जाएगा इससे भी गौड़ी गुरुवर को मतलब हमारा वो सब आ गया और अगर जोर जबरस्ती किसी ने बोले हमारा गुरु जी को जय देना पड़ेगा ये तो कोई जोर जबस्ती का बात है नहीं इसमें मेरा समान उमर का जो है छोटे हमारा जो गुरु भाई आदि हो सकता हमारा उम्र का इसमें ये लोगों का लिए तो मेरा कोई घृणा तो है नहीं लेकिन सब जयकारा देना शुरू कर दे तो उसमें मेरा कथा रुक जाए इसलिए और कुछ बात नहीं इसका उत्तर हम दिया था जब गौड़ी वैष्णव हमारा सारस्वत गौड़ी वैष्णव समाज में गुरु परम्परा नहीं है इसका बारे में बोला सब बदनाम दिया बहुत दिन से इसका ऊपर एक किताब हुआ था क्या हमारा माध्योग संप्रदाय में हमारा गुरु परंपरा है नहीं क्या इस एक किताब हुआ था उसमें मैं विचार प्रस्तुत किया कोई पागल है पागल सब आए मठ में तो अब उसके उसके लिए हमारा क्या टाइम है हमारा तो समय नहीं है पागल कहते रहे ऐसे हमारा देखो ऐसा हमारा बिंदावन में कहावत है जे हाथी चले बाजार में कुत्ता भो के हजार में हाथी जो है बाजार में चलते हैं कुत्ता घो घो घो घो करते रहते हो तो क्या करे गिदर शियल घो घो शियल हुआ हुआ करे उसमें क्या करे हमने इसका उत्तर दिया था देखो प्रभुपात जो प्रोपात जो गुरु परंपरा लिखन है प्रोहपात इसका ऊपर कितना झगड़ा हो गया कितना लड़ाई हमने बोला सब पागल है सब सब पागल क्यों आया है मठ में भजन के लिए घर रहता घर सन्तगोष्वा बोलते थे ये लोग अगर घर में रहता तो कम से कम घर गृहस्थ में पिता माता का सेवा हो जाता और अपराध नहीं बनता ये लोग तो संत घोषणा बोलते थे कम से कम तो वो घर में रहता तो कम से कम अपराध नहीं बनता ये क्या बात है आ कोई कोई आचार्य है ए, रहने दो घर में कहा जाएगा हम तुम विचार करके देखो भिक्का का चाल खा रहा है भिक्का का चाल वैष्णव का अपमान कर रहे हैं वो पागल कहाँ जाएगा उसका तो आनंद तो कल नरक बास होगा समझता नहीं संतों को सिंह बोलते थे अब तो कहीं किसी आचार्य का ऐसा हिम्मत ही नहीं है ये सब बात बोले वर्तमान किसके कोई नहीं है जिसको हिम्मत है ये सब बात बोले बंद नहीं बोले ना क्षमता नहीं बोलना चाहिए वह का बात गुरुवार का बोलना उचित है नियम नहीं बोलो तो होगा नहीं अपराध हो जाएगा जो गुरुवर्गो पता है उसको बोलो भाई कहा डर किस बात की है तो हमने उत्तर दिया था देखो ये जो प्रभुपात गुरु परंपरा उत्तर दिया गुरु परंपरा गुरु परंपरा कृष्ण हित चतुर्मुख ध्यान से सुनना कृष्ण चतुर्मुख कृष्ण ऐसा करते करते उसके बाद जो गया उसके बाद चैतन्य महा चैतन राधा कृष्ण न ही अन्न रूपानुगो जन जीवन उसका आओ रूप सनातन के बाद, बाद जीव गोस्वामी गोस्वामी उसके बाद जो है नरोतम ठाकुर आए हम अगर प्रश्न करें नरोत्म ठाकुर को क्यों उठाया नौतम ठाकुर के, गुर के गुरुदेव जो है लोकनाथ गुस्मी की क्यों नहीं उठा ये तो पागल छागल का प्रश्न है दे आर ऑल मैन क्रेजी मैन आर देर इन भजन ये लोग क्यों भजन में आते हैं शिष्य बनाने का पहले विचार करो ये भजन करे कि मट में ये सब करे ये सब पागल लोगों के लिए मेरा पास टाइम नहीं है कभी कोई टाइम नहीं हमला लोग सब हमारे पास दोफा हो जाओ जो भी है ये उत्तर है इसका उत्तर हम दिया था जब बहुपात को हम अपमान करने का कोशिश किया हमने इसका उत्तर दिया हम गुरुवर्गो का कुत्ता है हमारा परिचय है क्या हम उत्तर दिया प्रतिपाद के किताब में देखो हमारा परिचय है गुरुवर्गो का कुकुर हूं मैं आ कुकुर का काम है मालिक का कुछ हो गया तो गो, गो करके उसको काटेगा मेरा ये काम है बस इससे ज्यादा परिचय हमारा नहीं है भक्त मिन ठाकुर बोला तुम्हें तो ठाकुर तुम्हार को कुरु बोलिया जानो हो मोरे ऐसा प्रतिपो जनेर आशित ना दी वो राखी वो गोरे रो पारे गुरु जी प्रभुपाद भक्त मिन केशवशी महाराज मेरा हृदय में प्रेरणा देके जैसा जैसा प्रेरणा देते रहते उस, उसी मुताबिक में कथा और मेरा आचरण चलता है चाहे कोई निंदा करे कोई कोई चुगली करे तो हमारा जितना करोगे हमारा सुविधा है जितना निंदा हो उतना हमारा आनंद है कोई हमारा चिंता नहीं तो साधु नाम इस प्रसंग में आया साधु का चित्त में किसी का लिए विदेश नहीं रहता लेकिन एक बात स्पष्ट करने का कोशिश करें हम जो साधु लोगों का तो किसी का विदेश नहीं रहता लेकिन जो गुरु वैष्णव विद्देशी है सिद्धांत तो विरोधी है उसको एवॉयड करता है उसको दूर से त्याग करके दूर चलाया जाता है समझा मेरा बालिशे कीपा की विदेशी जौन जो है उसको उपेक्षा करना उपेक्षा कीपा पा यह वैष्णव का अंतर अंतर का गुप्त चीज है संपत्ति है ये बाहर का आदमी समझेगा नहीं क्यों उसको उपेक्षा किया क्यों उसका कि कोई घिना है इसके लिए सिद्धांत तो विरोध बोला है सिद्धांत तो विरोध जो बोला है उसको मुख नहीं देखना गुरु वैष्णव को अपमान किया वैष्णव निंदुकेर मुख ना देखी लिखा है सस्तों का विचार है वो उसका काम करे हम हमारा काम करे गुरु जी हमको जो सेवा दिए हम सेवा करे वो उसको जो सेवा दिए वो करे सिद्धि जिसका जैसा हो ठाकुर जी करे करे उसमें लड़ाई का कोई बात ही नहीं तो इधर जो है साधु नाम समचित्तानम सुतरम मत्कृतात्मनम जो साधु है उसका चित्त में कोई वेदभाव नहीं रहता फिर भी तत्व का ऊपर आधारित उसका जो हृदय का भाव है उसमें आपा आपेक्षिक दृष्टि के द्वारा लगता है कि महाराज हमको उपेक्षा किया वो लगता है कि महाराज हमको उपेक्षा किया तो उपेक्षा कोई बात नहीं एक उदाहरण दे दे बड़ा सुंदर उदाहरण पहुपाक का एक प्रभुपा का एक तैगी व्यक्ति तैगी बाबा जी महाराज एक ठाकुरदास बाबा नाम बड़ा वैरागी है निष्किचंद परम पूजा माधव महाराज का साथ रहते थे और इसका हृदय का भाव इतना ऊंचा था कि साधारण आदमी कभी नहीं समझे और ठाकुरदास बाबा क्या करते थे भले जो कीर्तन का समय हो ठाकुर जी का कीर्तन का समय कीर्तन का समय पांच मिनट पहले आके कीर्तन को उधर खराब हो जाए ठाकुर जी का पर्दा खुले जब भी खूले वो कांसर लेकर खड़ा हो जाए कीर्तन करें उसका सेवा है अंतर का सेवा है ठाकुर जी का आरुति का कीर्तन करें कीर्तन शुरू करें और कीर्तन करते करते किसी ने खोल बजाया किसी ने करताल ठोका किसी ने कुछ किया तो महाराज इशारा करते किसी का अगर करताल उल्टा उल्टा पलटा हो गया तेरा आता नहीं करताल बजाना उसको दे दे मेरा जो सेवा है ठाकुर जी का सेवा में रुकावट नहीं डालना बड़ा गुस्सा हो जाए दे दे उसको तेरा आता नहीं करतल बजाना गाना तेरा आता नहीं आदमी देखो है छागल चुप रहना चाहिए ठाकुर जी का सेवा में रुकावट है तो महाराज क्या करते पहले सावधान करते ऐसा नहीं करना ऐसा तीन बार कभी कभी ऐसा भी होता था महाराज क्या करते कीर्तन में इतना विक्षेप हो आज ठाकुर जी को संतुष्ट नहीं कर पाया ठाकुर जी का सेवा में विक्षेप हुआ हाय हाय बोल के क्या करते वो जो डंडा है बता उसको मार देता एकदम जोर के उसका सिर्फ लग लगने का बात क्या होता वो बोले महाराज हमको मारा है फिर कीर्तन के बाद महाराज दुखी होकर नंदवत के घर में चला गया फिर उसका बाद पुजारी लोग कोई पोषाद वोसाद दिया कुछ विशेष विशेष पोसाद महाराज के बाद रखा महाराज खाए नहीं उसको रखा किसको बोला उसको बुला के ला मेरा पास जिसको मारा था उसको बुला के ला तो आया आने के बाद महाराज उसका सामने बैठाया सामने बैठा कर मस्तक में हाथ दिया तू समझा आज तेरे को क्यों मारा समझा कुछ तू हमारा भगवान का सेवा में विक्षेप डाला तेरा अगर बजाना नहीं आता तो बंद कर दे विक्षेप नहीं करना बुरा नहीं मानना ये ठाकुर जी का सेवा का मामला है इसमें राधा रानी किसी को खमा नहीं करती इस तरह वृंदावन में खमा नहीं होता राधा रानी का श्याम का जो सेवा है राधा रानी किसी बात सुनिगत हमारा श्याम सुंदर का सेवा हर हालत में पक्का होनी चाहिए और गौरंग महापौर का धाम में नित्यानंदो इधर के धाम में से उधर से अपराध कर दो तो उधर खमा ज्यादा मिलता नहीं। नियम नहीं ऐसा नियम राधा रानी क्षमा में ही है ऐसा नहीं बोलता लेकिन ये सब जो अपराध वाले हैं इसका कमर ज्यादा गोरधाम में मिलता है और एक उदाहरण दे दे एक महाराज है जो महाराज बहुपात का शिष्य है बहुपात का ही शिष्य है वो चौतन नैतन नमठ तो बहुपात जी का हम भी चौतन नौमठ में रहे ठाकुर जी का अभी भी है कोई प्रमाण नहीं कर सकता see, हम चौतन नमठ बाहर बा हर वकत एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू कैन सी हर वक्त हम चौतन में रहते चौतन नौमठ का बाहर नहीं कभी भी कोई किसी का हिम्मत अपमान कर दे दिखा दे मेरा लिखा में मेरा वचन में मेरा आचरण में दोष है तो दिखा दो मेरे को तो कोई पागल तो पागल का माँ पी चिल्लाए हमारा क्या करें? तो इसके बाद वो चैतन्यमठ जो प्रोपा जाने का बाद बहुत सारा घटना हुआ लेकिन वो चैतन्यमठ में रह गए बहुत सारे राजनीति हुआ बदमाशी हुआ लेकिन कष्ट करके चैतन्यमठ में रहे बाद में देखा इधर रहना बिल्कुल संभव बाहरी दृष्टि में इतना उत्ताचार बाद में वो आके परम विजय माधव गो महाराज का जो मठ है उस मठ में रहा लेकिन एक बात है वो महाराज जब चौतन्य मठ में थे तो माधव गोसिंह महाराज को जब अलग कर दिया गया इसका बहुत प्रसंग है, हम ये सब उठाएंगे नहीं ये सब इधर का मतलब का बात नहीं जिस विषय विशेष गुरुत्वपूर्ण हम उठाएंगे महाराज को बहुत बहुत विरोध किया था माधव गुर महाराज चैतन्य मठ का आजार जो है उसके बाद खामा खा महाराज जी के ऊपर बहुत सारे चीज हुआ था बहुत सारे ऐसा हुआ उस अब हम बताने नहीं जाएंगे तो उस समय वो जो महाराज था वो भी महाराज जी को विरोध किया था कि माधव महाराज लेकिन जब माधव महाराज का मठ में आए बहुत दिन बाद समझो कि पाँच सात साल दस साल बाद माधव महाराज का मठ में जब आए माधव महाराज को उसको माधव महाराज को गले लगाया कोई चिंता भी नहीं किया ये हमारा जो गुरु भाई है पहले हमारा विरोध किया था चिंता ही नहीं किया गले लगाया गुरु भाई आपका ही तो मठ है आपका ही तो मठ आप, तो आप रहो ऐसा करके मठ में रखा लेकिन इनके जो शिषु लोग है ध्यान देना जो बात हमारा इम्पोर्टेंट बात है इनके जो शिष्य लोग है जिन लोगों पुराना है उसको पता है कि ये बाबा जी महाराज हमारा गुरुजी का विरोध किया था तो स्वाभाविक वो क्या है हमारा गुरुजी को विरोध किया वो महाराज जी का ऊपर उतना महाराज जी बोलते बाबा जी महाराज सेवा कर करना चाहिए करो सेवा करो वो उसका अंदर में सेवा कर लोगों का अंदर में सेवा करने क्योंकि हमारा गुरु का विरोध किया था ये बुद्धि है वैष्णव का दोस्त दर्शन हो गया सेवा करने का एक दफे एक शिष्यों ने एक शिष्यों ने बाबाजी महाराज को एक ऐसा गंदा बात बोल दिया खराब बात इतना खराब बात बोल दिया बाबाजी महाराज रोते रोते कह के घर का अंदर गया और कुंडा लगा दिया और निकाला नहीं दो दिन से निकाला नहीं खाया पिया कुछ नहीं रोते रहे इतने में परम भैया माधव गो आ गया आके दंडवाद आदि किया सब बोले महाराज कहाँ गया बोला महाराज के कहा नहीं दो दिन से खाया पिया नहीं पूरा दूर दरवाजा बंद करके रो रहे क्यों क्या हुआ बल्कि इसने ही जो आपका शिष्य है इसने महाराज जी को ऐसा बोला हाँ ऐसा बोला जाके महाराज जी का जो दरवाजा बंद है उसका शास्त्रांग रंगवत करके पड़ा हुआ है और माधव उसमें रोते रोते बोला गुरु भाई गुरु भाई वैष्णव ठाकुर हमारा शिष्य जो है हमारा लड़का जो है क्या आपका लड़का नहीं है हमारा जो लड़का है आपका लड़का नहीं है वो लड़का अगर कुछ भूल कर दिया दोष कर दिया आप तो वैष्णव को क्षमा नहीं कर सकते तो महाराज ने कुछ समाज का गुप्त सिद्धांत तो है हमने भी ऐसा किया हमारा साथ जो महाराज रहता है गोकुल महावन में उसको खामा खा गाली दिया उसको निंदा किया उल्टा बदनाम दिया हमने भड़ाई सभा में बोला उसको ही, उसका कोई दोष नहीं हमारा गुरुजी का पास हम आश्रय कराया उसको अंतिम में अभी भी है लेकिन मानता नहीं मेरा बात अभी उसका लेज हो गया ना तो जो भी है अभी उसको हम बोला देखो तुमको एक काम करना पड़ेगा तुम बड़ा सभा में उसका सामने खमा जैसा न करना बोले महाराज हम तो कोई अन्याय नहीं किया हम तभी तो हम बोल रहे हैं तुमने कोई अन्याय नहीं किया ये तुम जानते हो और जो तुम्हारा बदनाम दिया वो भी जानता है अंदर में तुम कोई नहीं किया लेकिन ईर्षा के मारे तुमको बदनाम किया तुम्हारा काम है कि वो बड़ा सभा में सब कोई के सामने दंडवध हो गए खमा मांगना देखो क्या होता है वो हमारा कहने से सच दंडवध करना तो वो शर्मिंदा हो गया हम सर झुकाया सर झुकाया विचार यही होनी चाहिए थप्पड़ का बदले में थप उधर ये जो है हमारा वैष्णव जगत का विचार वो पागल लोगों का विचार का विषय नहीं कोई शिक्षा का कोई व्यवस्था ही नहीं कोई शिक्षा का व्यवस्था है देखाओ मेरे को कोई शिक्षा सब अपना अपना प्रतिष्ठा चाहे हमारा हमारा प्रभुपाद का जो खानदान है उसका सर्वनाश हो जाए तो हमारा कोई मतलब नहीं हमको अपना प्रतिष्ठा चाहिए अपना प्रतिष्ठा के लिए गुरुवर्गो का जितना सिद्धांत तो है है हम फेंकने के लिए तैयार है या तो कि गौड़िया मठ को बिक्री भी कर दे लेकिन हमारा प्रतिष्ठा चाहिए यह हम भागवत लेके बोल रहे हैं मैं दुखी हूं इसलिए लोगों से दफा रहता है, दूर रहता हूँ बड़ा ऊंचा विचार है गुरु को विदेश नहीं देखते लेकिन उसका आचरण देख लिया उसका आवाज दूर रहता है दरकार नहीं झगड़ा क्या हम कह ऐसा तो साधु नाम समचित नम सुतरम मत गितात्मनम दर्शनम भवित बंध पुंसो औखो सवितुरूर यथा सूर्य भगवान उदय होने का बाद जैसे अंधेरा मिट जाता है लेकिन इससे हृदय का जो अंधेरा है कभी भी मिटता नहीं एक घटना याद होता है बोलने के लिए इच्छा होता है परम पूजा माधव गोष्ह महाराज को कितना विरोध किया कितना विरोध किया कितना बदनाम किया और महाराज फिर भी बोले देखो ये हमारा महाराज माधव गोषा बोलते थे देखो हमारा गुरु भाई हमको गाली दिया तुम लोग तुम लोग इस बीच में नहीं पढ़ना माधव गोस्वी बोलते थे हमारा गुरु भाई जो खमाखाम को गाल ठीक है हमारे गुरु भाई ज्येष्ठ गुरु भाई है गाली उसका अधिकार है वो गाली दिया इस बीच में तुम लोग नहीं पढ़ना हाथी हाथी का लड़ाई हो रहा है तुम चुहा हो बस एकदम हाथी हाथी में लड़ाई हो रहा है तुम चूआ हो तुम एकदम खत्म हो जाओगे वैश्विक राज्यों में क्या विचार है हम इस सब विचार उठाएंगे देखो जब जो दसम स्कों का विचार आएगा ये लोल ललिता विशाखा लो आदि राधा रानी इसका साथ चंद्रावली का लड़ाई है ये वास्तव लड़ाई नहीं है ये सब लड़ाई नहीं है क्या है ये सब समझोगे बाद में इसलिए मैं दुखी हूं कहा बोले सब बात एक ऐसा जगह ही नहीं है जो हम ये सब चर्चा करें मैं एक पागल हूं क्या करें ये सब विचय हम उठाएंगे जब दशम दोको का और अंदर अंदर विचार हो तब हम उठाएंगे ठाकुर जी याद दिला दे तो हम करेंगे जरूर तो ऐसा करके जो स्तुति किए ऐसा करके जब स्तुति किए स्तुति करने के बाद क्या हुआ वो जो कुबे रात जो जो है उद्धर होके चला गया बराबर स्तुति और इधर जो है दो विखो का पतन का जो शब्द है शब्द सुनने के बाद सारे आए नंद महाराज पूछे इस बच्चा को गोदी में उठा लिया हाय हाय मेरा लाला आज तो इसका मौत था ठाकुर जी ने बचा लिया ठाकुर जी ने बचा लिया हमारा लाला को कृष्ण को ऐसा है चुम्बन किया किसने तेरे को बांधा लाला किसने तेरे को बांधा लाला हाय हाय हाय किसने बंध के रखा बच्चा को उठाया चुम्बन किया और ऐसा है ऐसा है कि अंतिम में नंदोबाबा और जसोदा मैया नंदोब बाबा जसोदा मैया को बहुत डांटे क्यों आप ऐसा करते हो है? हमारा बच्चा है बच्चा को आप बांध के रखे इसके बाद लड़का लोगों को पूछा बच्चा लोगों को हे बच्चो कैसे ये हमारा ये दो वृक्षो जो है कोई झंझावात नहीं कुछ नहीं है कैसे गिर पड़ा रे बोले तुम्हारो लाला जो है तुम्हारो लाला तुम्हारो लाला ऐसो कियो कि दो वृक्षों जो है पतन है गया दो वृक्षों जो है गिर गया इसलिए कि तुम्हारा लाला बीच में से गया और उसको खींचा उत्खल को पागल है इतना छोटा मासूम बच्चा है वो गिरा दिया तो बीच हाँ अकिन मानो वो लड़का वो आपका बच्चा जो गया ऐसा माना ही नहीं क्योंकि बातल लोभ है जहा बा है ईश्वर जवाब नहीं टिक पाता ऐसा करके बड़ा सुंदर कभी कभी नंद महाराज बोलते थे लाला एक काम कीजिए बोले कहा बाबा बोले हमारा खरम जोरा लाइयो हमारा खरम जो है वो लाइयो और खरम को माथा करके ऐसा ऐसा छोटा है खरम को माथा करके उफ ब्रजवासी लोगों क्या हाँसी <laughs> क्या आनंद है <laughs> सौघ स निमज्जनतम आख्या इसका जो रियलिटी जो है ये कोई फिलोसफी नहीं है ये कोई फाका फिलोसफी नहीं है जे लोग भजन करते करते इस स्थिति में पहुंचे हुए हैं साक्षात देशता सत्ता कृष्णों का क्या क्या लीला हो रहा है ये कोई फाका फिलोसॉफी नहीं है कितना सुंदर ओ, माथे माथे में खरम लेके आए हाँ आगे खरम को रख दिया वाह वाह वाह वाह लाला कितना बड़ा है गये हो है ऐसा करके अब कभी पिताजी बाहर गए तो बाद में फल वाली आई फल वाली आखे फल फल लीजियो फल लीजियो फल वाली हैं आए अब बोले लाला ने क्या किया अंदर से दौड़ क्या है फल फल दो फल दो और वो जानता है फल का विनिमय होता है मतलब ये चाल दे दे और फल दे दे हम जो सूरज कुंड में रहा ये हाँसी की कहानी सूरज कुंड में रहता था ठाकुर जी का कृपा से भजन तो नहीं समझते बड़ा आनंदमय जीवन हुआ था उधर हर वगत ठाकुर जी की कथा सुनाते थे और बिक्ह करने जाते थे सुबह और शाम सुबह को आ, आटा आदि जो कुछ है शाम को थोड़ा शुद्ध घर से रोटी और दूध खीर लाते थे ऐसा ही भिक् का नियम और दोपहर को जो भोग है वो आटा जो है चून उसको हम बना के हमारा साथ एक महाराज रहते वो भी दो बना के खुद बना के ठाकुर जी को भोग देते थे और साइन कर के दूध भोग देते थे क्या करें अब तो ऐसा ही व्यवस्था है उधर बाद में एक महाराज जो है बड़ा असुस्थ हुआ ये इतना असुस्थ हुआ बुखार एकदम चार पांच हम तो घबरा गए ब्रजवासी लोग आए ब्रजवासी मैया लोग आए बाबा का कहा वो गए मतलब बुखार है गए उसका बाद मेडिसिन कैसे हो और उसको लेके जाना पड़ा आप सुबह का टाइम हो तो ट्रैक्टर आए वहाँ कोई साधन नहीं है ट्रैक्टर करके ला जाना पड़ा गोवर्धन फिर गोवर्धन लेके ट्रीटमेंट रात को क्या किया जाए तो एक ब्रुजवासी बोले बाबा एक काम करो वो दुकान से थोड़ा मेडिसिन लेना हाँ, तो दिन कर रहा। का दुकान तो देखे नहीं अभी तक। है, कैसा का दुकान है? हमारा दिमाग भी चला ही नहीं बुद्धू है हम, हम जाके इस दुकान, दुकान तो नहीं है ब्रुजवासी का बारी है मुखान उसका नीचे सब्जी फब्जी लेके बैठा हुआ ये दुकान है दुकान तो है नहीं दुकान कहा गांव का, का, का हमने चक्कर खाते रह गए मेडिसिन का दुकान है लाला को पूछा लाला इधर दवा कहा मिल रहा है बोले वो बाबा तू उधर चले जा वही दुकान चले जा बोला हम लोग तो सब्जी का दुकान है सब्जी बोलो वहीं दबा है जा जाके बोल सब्जी का दुकान में जा मेडिसिन वो एक में इस मेडिसिन रखा है हमको क्या पता और हमने क्या की आटा लेके गया था उसका एक्सचेंज होता है वो घे दे दो पैसा नहीं है घे दे दो उसका बदले में वो सब्जी देगा और तुम्हारा पास पैसा नहीं है तू तो गेऊ दे दो वो मेडिसिन देगा ऐसे एक्सचेंज होता है तो लाला का विषय आया तो हमको ये याद आ गया देखो ऐसा ही है विनिमय पहले ऐसा ही नहीं हुआ था विनिमय तो वृंदावन में अभी भी है गांव गांव में जाओ विनिमय है पैसा नहीं है किसी का पास तो ये ऐसा है तो लाला अंदर से दौड़ के आए आके बोला ए हमको फल दो फल दो फल फल ठीक है फल वाली तो उसका रूप देख के हो गया बोले वो धान लेके आया धान इतना छोटा छोटा हाथ है धान लेके ऐसा ऐसा करते धान लाते लाते तो बीच में गिर गया बोले लाला फल ले लो फल ले लो और धान ये धान ला ले कहके फल उली का फल उली का फल के झोली में दे दिया थोड़ा बहुत धान तो है इतना छोटा हाथ और कितना धान फल वली तो हंसते रह मुले इतना छोटा बच्चा है इतना सुंदर और ये सब फल ले ले फल ले कैसे लेला है नहीं इधर इधर दे ले लिया आप से ले लिया। ले ऐसा ऐसा करके आया फल उली दिखते उतना कभी नहीं देखा इतना सुंदर जो जैसा लगता है कि आ, आज मेरा फल विक्रय इतना दिन से जो फल विक्रय की मैंने आज मेरा फल विक्रय सार्थक हुआ सार्थक हुआ बोल के जब घर में गए घर में टुकड़ी नीचे रखे तो देखे अंदर में जितना हीरे मोनी माणिक बढ़ती है हाय रामी कहा से आया ये तो हमने मतलब वो जो लाला से धान दिया था वो धानी हीरा मुनि माणिक हो गया इतना सुंदर चैतन्य महाप्रभु का भी इतना सुंदर लीला है एकदम चैतन्य महाप्रभु संन्यास लीला वृंदावन दर्शन करने के लिए गए चैतन्य महाप्रभु इमली तला में बैठा हुआ है और कृष्णदास बोलके एक ब्रजवासी है आके जमुना के उस पार से जमुना में कालिया नहाने ना, का बात बा एक सुंदर बाबा बैठा हुआ है बाबरे बाबे जाके पैर में गिरा और चैतन्य महापू ने बोले कहाँ से आ रहे हो बोले गांव का उस पार से जमुना का आ रहा हूँ बोले आज सपने में मेरा ये जो सपने में दो देखा मैंने आके आपको दर्शन किया आज ही सपने में आप आए थे सपने में आपको देखा आके आपको दर्शन हुआ महाप्रभु उसको आलिंगन किया आदर किया उसके बाद महाप्रभु वो तो महाप्रभु का साथ ही रह गया वो गया नहीं कभी और महाप्रभु जब जाते थे कीर्तन करते करते वृंदावन में अख्रूर घाट में रहते थे अख्रूर घाट क्योंकि उखरूर घाट निर्जन जगह है वहाँ डिस्टर्ब नहीं करे कोई और उधर से पैदल आए वृंदावन को सारा दिन रहे भोजन पानी उधर जाके करे ऐसा नियम महाप्रभु का नियम संकीर्तन करे इमली ताला में बैठकर इमली ताला में मेरा रहने की भी व्यवस्था है भक्त लोग करता है जब भी जाए मेरा ऐसा ही भाग्य है सौभाग्य है ऐसा ही सोचो तो ये इमली तोला जो है इमली विक्षो वहां उसका ताला महापूक और जब महामन तो करते करते यमुना का किनारे से एकदम ओखरू उधर जाते थे महाप्रभु जाते हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण ऐसा करते करते जाए तो एक रोजवासी जमुना का उसपार से वो राजपूत है मतलब वो जाट है जाट जाट मतलब खोत्रिय उधर से माठा का एक बड़ा जेला है जेला मतलब माठा का जो पात्र है मिट्टी का मिट्टी का भंड माठा वो मंथन करने हुआ माठा है माठा लेके आ रहा है जमुना का उस पार से आखिर रास्ते में मिला बाबा वो मिले ए बाबा माठा पियो बोला हाँ तो कैसे भी लोटा चैतन्योटा है कुछ लोटा तो है नहीं तो कैसे पिए हाँ। कैसे पिए बोलो तू दे तो पिए तुम्हें अगर जमी दयाओ तो हमी पान कर वो हाँ ना तो क्या बोल लोटा पोटा है तो दिखा और लोटा पोटा कुछ नहीं ये मेरा करंग है पानी का इसमें तो बोलो कैसे पिए तू फिर वो तू दे बोल के जो जेला जो मट्टी का जो मटकी है इसको ऐसे उठाए की पूरा जो माठा है पूरा पे एकदम पूरा इतना बड़ा कलश और जो ब्रजवासी वो देखते कौन है इसा? पूरा माठा कलस। उसके बाद बोले मठा को जो मटका जो है दे दिए बोले पैसा दे बाबा पैसा दे बोले पैसा तो नहीं है पैसा नहीं तो पी लिया सर बोले ऐसा करो पीछे मेरा सब लोग आ रहा है मेरा पीछे मेरा मेरा ही आदमी पीछे आ रहा है उससे मंग लियो पैसा हमारे पास धंधो लोकत कुछ नहीं है हम खाली नंगा बाबा चले गए पीछे के लोग आए आजादी सब ए तुम्हारा बाबा माठा पीके गया पैसा दो अरे वो मालिक है उसका पास अगर कुछ नहीं है तो हमारा पास कैसे रहेगा कुछ नहीं है तो, तो क्या कि वो हंसते रह गए अरे ऐसा माठा पिलाया आज का दिन हमारा जो भी है ये संत जो है वो तो सोचा संत है ऐसा संत देखा अच्छा ही वो चलो ठीक है बोल के घर में गया वो जो मटका है मटका का दर दे हीरे मोनी महत् सब भरती है बोल हा भगवान कैसे आया बोलो वो साधु इसको ऐसा चैतन्य महापू का लीला है जो कृष्ण का लीला वो चैतन्य महापू एक ही लीला है सब फल बिक्रेनी भी, भी आनंद होके एकदम पागल हो गई उसके बाद नंद भवन में भिखारी वो जो ए सन्यासी जैसे नंद जैसे हमारा जगन्नांद मिश्रो का भवन में एक तैतिक तो सन्यासी आए आए थे ऐसा ही नंद भवन में ऐसा हुआ एक ही चीज जैसे नंद बाद, नंद बाबा वो सन्यासी आए खाने पीने की व्यवस्था कर दी और भोजन बनाए ठाकुर जी को भोग लगाए लेकिन जब ही निवेदन करे वो गोपा लाके उसको झूठन कर दिया और चिल्ला अरे तुम्हारा बच्चा नंदो आ रहा देखो तुम्हारा बच्चा खराब कर दिया खाना अब जब ले जाओ भोग नहीं लगेगा वो फिर ले गया दो बार एक बार हुआ दो बार अब फिर से बनाओ हमारा बच्चा है उसको खमा कर दो लाला इतना छोटा और फिर बनाए भोजन भोजन बनाए फिर तुलसी दे आचमन करके फिर लगाया भोग फिर गोपाल के उस झुटन कर दी अरे राम राम अब खब खराब कर दिया देखो बच्चा तुम्हारा दो बार कर दिया अब लाला को लाठा लेकर गया तो मारे तू जा घर घर जाके कुंडा बंद कर दी कुंडा बंद कर दिया अभी भोग लगाए भोग लगाने का फिर बाद सब सो गया रात को बारह एक बजे भोग लगाया संन्यास क्योंकि तीन बार रसोई किया तीन बार भोग कितना टाइम लगे शाम को अगर सात बजे शुरू करे रात तीन बार रसोई किया तीन बार बर्तन माँ तीन बार सब कुछ किया झूठन कर दिया बच्चा फिर जो निवेदन किया रात को बारह बजे तो लाला आके से खाना शुरू वो जो आखिर चिल्लाना शुरू कर दिया उसको बोले चोप बोल के अपना स्वरूप दिखाया है तो मेरे को मन तो करके बोले खाओ तो हम आया हमारा क्या दोष है <laughs> तू तो मेरे को ही बुला रहा है मेरा क्या दोष है दोस्त तो है तू मेरे को बुला रहा है हमारा वही हम है और गौरंग महा एक लीला के सेम ऐसा एज इट इज और करने का बाद गोरंग मा को मेरे को बुला रहा है तू तो बार बार हैं इसलिए आया मैं ही हूं दिखा दिया रूप स्वरूप को बोले जन्म जन्म तू मेरा दास है इसलिए दिखाया ऐसा लीला हो गया और कृष्ण ये जो कृष्ण है इतना उदमबाजी कोई नहीं कर सके इतना उदमबाजी घर में किसी के घर में गया ऐसा बदमाशी किया कुछ किया काल भी बताया था उसका घर में पूजा होगा पूजा होगा और पूजा का समय में ए तेरा माता माताजी को लेके आना हमारा घर में पूजा है देख जा जा कितना सुंदर कर दिया था घर में चौका लगाया आलपीना जो है ना आलपीना कर दिया सब कुछ कर दी जा देख क्या, उधर ठाकुर जी वो क्या किया उधर जाके उल्टा कर दिया उधर जाके ठाकुर जी को सर, हटा के उधर दो कुत्ता का बच्चा बैठा के आ गया बोला जाओ तुम्हारा कितना सुंदर सजा दिया मैया ने क्या सजा दिया बोले जाके जा देख ले गोपी जाके देख ले कितना सुंदर सजा दिया जाके देख दो ऐसा बदमाशी किसी के घर में खाना नहीं मिला इधर लिखा है भागवत में उसका घर पिसाब करके आ जाए जा तेरा घर में ऐसा बदमाशी करके कृष्ण का जो कोई अगर दौड़ के आने की कोशिश करे जो मारने के लिए उसको क्या करे कुंडा लगा दे कुंडा जो है कुंडा लगा कर चलेगा वो बोले जल्दी खोल मेरा लोघूसन लगा है वो खुलेगा नहीं कुंडा लगा के चला गया अंदर में वो बंद कर दिया घर अंदर में बंद कर दिया वो निकाले कैसे वो बंद कर दिया ऐसा पदमाश करे ये जो है सारे जो ठाकुर जी का जो लीला है इसके द्वारा कोई प्राकृत बुद्धि ना आए अनंत आनंद भगवान है अनंत विश्व को लेकर ऐसा ही आनंदमय लीला आनंदमय लीला रचाते हैं इसके बाद पहले अंबर बोल दिया था जल्दी बोल दिया था काली सब विषय जल्दी ये जो आपका तीनावर्तो तीनावर्तो आदि ये सब विषय में काल ये सब विषय काल, काल बता दिया आज ज्यादा नहीं शकट सोकट, शकटासुर का नास इत्यादि जो भी है अभी ब्रजवासियों में एक चिंता आ गया लाला जो है ब्रज की जीवन हमारा ब्रज की जीवन है लाला कृष्ण वो अगर मर जाए तो मुश्किल है और इसको कैसे रखा किया जाए क्योंकि कंसो जो है इतना बदमाश है कंसो हर वक्त पुतना को भेजी पुतना को भेजा उसका बाद तीना वर्तो बाद जो है शकटा सूर्य ऐसा करके इतना बदमाशी किए तो ब्रजवासियों ने विचार की, ते ऐसा नंद नंद नंद नंद किया कि की तो ऐसा करे कि इधर नहीं रहे नंदो उपानंदो आदि बैठ के नंदो उपानंदो आदि बैठ के विचार किया कि हम लोगों की इधर नहीं रहना है क्यों भले यहां लाला महाराज आएगा लाला के इतना अत्याचार तो ऐसा करे कहा जाए नंदो अधिनद उपानंदो ये सब जो है बड़े बड़े सब गोप है बैठ के विचार कराया नंदो महाराज ऐसा कि हम लोग ऐसा करें तो गोवन चले जाए वृंदावन कैसे जाए बोले वृंदावन बड़ा सुंदर जगह है वहाँ जो है गोवर्धन है गोवर्धन यमुना पुलिन है बहुत सुंदर फल फूल वो सुंदर लगे हुए हैं तो उधर जाए हम लोग बोल के सब विचार करके वृंदावन जाने के लिए तैयारी हुआ जब वृंदावन जाने के लिए तैयारी हुआ सारे गोप जो है सारे अपना अपना सामान को बैलगाड़ी जो है बैलगाड़ी में इकट्ठा कर लिया और सब अपना अपना बच्चा को लेकर बैठ गया और बैलगाड़ी को बैलगाड़ी लेके गाना गाते कृष्ण का जो गान कृष्ण बाल्यकाल से जो लीला की वो लाल गान गाते गाते सब बैलगाड़ी चढ़ पूरे एकदम काकी पूरा एकदम चल दिए महावन जो है महावन जो है ये महावन से पूरा महावन गोकुल गोकुल से पूरा वृंदावन को चल दिए ऐसा वृंदावन को चल दिए जो ये जो वृंदावन है ये वृंदावन के बारे में वर्णन है वृंदावन जो है हर वकत सुखा वहा जब भी देखो वृंदावन सर्वदा आनंदमय जगह है भागवत में लिखा हुआ है ऐसा गोधनानी पुरस्कृत श्रृंगानी अपूर्यो सर्वत सिंगा बासी सिंगा बजाते भू भो, भो भो भो ऐसा बजाते बजाते गोधनानी पुरस्कृत गो, गो जो है नौ लाख गौ है सब गो संपत् हजारो हजारो लाख लाख सब जा रहा है। जा रही है सब। जा जा है, है रही रही गोधनानी गोधनानी पुरुष आगे चल गाव सोधानी अपतः तुरजो घोषे न महता जो जुहू सह पुरोहित सारे पुरोहित लोग आदि इतना सारे है सबको लेके ऊंचा कीर्तन करते करते सब जा रहे है और करते करते क्या की मतलब गोप्पो गोप्पो रूरो रो रथा सब रथ में चढ़ गए चढ़ गई सब गोप्पो रूरो रो रथा है नु कुम कांत हो कृष्ण लीलाम जज्ञ हो प्रीता निष्कंठो सुबासहा नया कपड़ा चुपड़ा लगाकर एकदम गोंधो वास लगाकर सुवास करके चा सब नया कपड़ा पहनकर सब चल रहा है और जो था जहा यो तथा यशोदा रही यशोदा एवं रहनी माँ जो है मैया तथा जैसे वो लोग कर रहे ये भी तथा यशोदा रहीण्याम एकम एकम सकटमास्थित्य रेजेतु कृष्ण नामाभ्यम कथा तत्कथा श्रवणोत्सुखे और कृष्ण बलराम का गान गाते गाते ओ एक गोदी में कृष्ण बैठा और दूसरे गोदी में बलराम बैठे छोटा छोटा बच्चा अब जा रहा है कहा वृंदावनम संप्रविश्यो सर्वकाल सुखाव सर्वकाल जो सुखाव सर्वकाल हर वक्त सुखा कोई भी अब अब जाओ बोलेगे इतना गर्मी है महाराज वृंदावन ने रहा नहीं जाए लेकिन उधर लिखा है भागवत में वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम यत्रो चक्र ब्रजावासम सकट अर्ध चंद्रवर अर्ध चंद्र जैसे है नंदोबाबा नंदोबाबा ने उधर जाके मुकान बनाया घर बनाया और घर बना के नया घर नल नया घर बनाया और चारों ओर ब्रजवासी जो है ऐसा करके गोल करके घेर के नंदोबाबा का नंदो बाबा का भवन ऐसा है नंदो बाबा का भवन ऐसा और सारे ब्रजवासी उसको घेर के ऐसा कि वो घर जैसे चारों ओर से नंद भवन नजर आए और नंद भवन में कोई गया है तो आपको शायद देखे होंगे तो नंद भवन जो है वहाँ क्या कैसा है बल नंद भवन नंदीश्वर महादेव जो पहाड़ नंदीश्वर महादेव जो है वो स्वयं नंदीश्वर महादेव नंदीश्वर महादेव नंदो महाराज का सेवा करने के लिए हमारा तो नंदोला का सेवा करने के लिए नंदीश्वर महादेव स्वयं व पर्वत बनके बैठे हुए और ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मा जी बरोसानु बरोसानु बरसाना जिसको आप बोलते हो उसका नाम है बरोसानु ये बरसानु जो है बरसाना बरसाना जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी की राधा रानी का कृपा लेने के लिए पर्वत बनके वो वर्षाणु और जो बरसाना है वो जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप और जो ये नंदगांव का पर्वत है नंद महाराज का जो पहाड़ के ऊपर जो घर है वो है शंकर भगवान का यहाँ जाके देखोगे पहाड़ का चट्टी नीचे से लेकर सब गोल करके ऐसा ऐसा करके गोल जब भी उठे पार जितना उठोगे देखे ऐसा ऐसा करके घर ऐसा ऐसा करके और ऊपर नंद घर है सारे घेर के इतना सुंदर वृंदावनम संवकाल सुखाव यत्रो चक्रोजावा वृन्दनम गोवर्धन जमुना पुलीच भीक्षासीदमा प्रीतिम उत्तमा प्रीति राम रामो माधव्योर्निप हे निपो हे राजन परीक्षित महाराज ये कृष्ण बलराम ये जो गोवर्धन देखा जमुना पुलिन देखो सब लिखा हुआ है नंदगांव में है अभी नहीं है अभी देखो तो नंदगांव में कहा गोवर्धन है जमुना है है कुछ नहीं कहा लिखा हुआ है वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिना चाशित उत्तमा प्रति राम माधव योर निप हे राजन जब वृंदावन में पहुंचे वृंदावन <coughs> दर्शन करने का साथ साथ ही कृष्णा बलराम का बहुत आनंद हुआ क्योंकि बच्चा लोग का आनंद कहाँ होता है जहाँ खेलने का व्यवस्था ज्यादा है हमारा खेलने का व्यवस्था है कि नहीं आगे पहले हम लोग बचपन ने देख माठ मैदान है कि नहीं पहले देखो माठ नहीं है तो हमारा कुछ नहीं है <laughs> माठ नहीं है तो खेले कैसे हर दिन रात खेलो फुटबॉल ये सो कितना सारे हाँ कृष्ण भगवान का ऐसा ही जो है वृंदावनम गोवर्धन गोवर्धनम जमुना पुली नानी चिक्षाशीत उपीति राम माधविपो ऐसा करके सुंदर एकदम घर बना हुआ बड़ा आनंद भए कृष्ण बलराम बड़ा आनंद हुआ और जितना सारे ब्रजवासी का लड़का है वो लोग भी आनंद हुआ कि ये साथ खेलने का सुंदर व्यवस्था है वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलि सीमा प्रति राम माध एव ब्रजौ कसा ज्तच कल वाक्ल नी बभूवतु धीरे धीरे क्या कि ब्रजवासी लोगों को इतना आनंद दिए कृष्ण प्रीति उत्पादन किए एवं ब्रजौ कसा प्रजवासी गो को इतना आनंदीय आनंद देते देते बाल चष्टितोई बाल मैंने चेष्ट का जो जिस तरह चेष्टा है लीला लीला की लिला है इसके द्वारा सघ निजंतम मक्ष ऐसा करते करते और मीठा मीठा बात कल कल वाक्य सकाले नत्सालय दीर्घ बहुत जल्दी ऐसा हुआ क्यों वत्स्यपाल बबू बु अभी वत्स्यपाल आज आज का दिन हो गया हम क्या करें काल का दिन है काल जो है काल गोपाष्टमी ये गोपाष्टमी का दिन आज आया देखो ऐसे तो हर ब्रह्मांड में अगर हम बोले कृष्ण भक्त कृष्ण भगवान का आविर्भाव जो है वो प्रसंगो रात का टाइम में होना चाहिए था हम सुबह के टाइम में कर दिया लेकिन अनंत ब्रह्मांड में विचार करो कृष्ण भक्त चैतन ने की जो जिस समय हम कृष्ण लीला कृष्ण आविर्भाव का प्रसंग किए किसी ब्रह्मांड में वास्तव कृष्ण का आविर्भाव हुआ कि हमारा झूठा नहीं है हम बेकार नहीं कर दिया किसी ब्रह्मांड में जिस समय हम कृष्ण का आविर्भाव प्रसंग बोला इस समय किसी ब्रह्मांड में भगवान का आविर्भाव वास्तव हुआ हर वक्त ऐसा कोई अनंत ब्रह्मांड इस इसमें हो रहा है यहां जो है जो ये ब्रजवासी लोगों का साथ इतना आनंद आज कृष्ण भगवान मैं को बोले बाप मैया हम बछड़ा चढ़ाएंगे पर तू बच्चा है कैसे करें बना नहीं हम करें देखो इतना हमारा पिता आदि सब जितना सारे गोप है हमारा गोप ही तो हमारा काम क्या है गोप है हम लोग हम करेंगे जोर जबरस्ती ऐसा करके बछड़ा सब लेके छोटे छोटे सब बछड़ा जो है सब लेके चारण के लिए बोले पहले गौ माता को चारण बाद में करे अभी तो बच्चा है तू और बछड़ा को ले जा बछड़ा को लेके चढ़ाने के लिए गए जसोदा मैया बड़ा चिंतित होगी लाला कहाँ कहाँ चले जाए कोई पता नहीं हम्म खेलकूद करते करते कहा चले जाए तो कैसे पता चलेगा तू तो? बल्ला नाम नजदीकी रहे ज्यादा दूर नहीं जाए तो मां को वचन दी कि ज्यादा हम दूर नहीं जाए कैसे समझे कैसे हम समझे तू तो दूर नहीं जाए तो झूठा तो बोले झूठा बोले ना तू कैसे समझे क्योंकि ब्रह्मांड घट का लीला सब लीला बताएगी समझ नहीं हुआ इससे हम तो थोड़ा बहुत लीला बोला ब्रह्मांड घाट में ऐसा हुआ था ब्रह्मांड बिहारी जो भगवान है वो ब्रह्मांड घाट में खेलते खेलते जमुना का मिट्टी जो है मुख में दिया देने का बाद सारे जो बलदाव जी है सब शिकायत किए मैया देखो तुम्हारा ला, तुम्हारो लाला जो है मिट्टी खाए तो जसरा माया गया मिट्टी क्यों खाया बोले नहीं अब मिट्टी ना झूठा बोल रहे सब झूठा बोल रहे है हक जी झूठा बोले है खोल मुख खोल ऐसा के मुख खोला जब मुख खोले तो उसका अंदर में पूरा ब्रह्मांडो गोह तारा नक्खट तो आधे जसदो ने मेरे लाला को क्या है गया भा मुश्किल फिर ब्राह्मण वैष्णु को बोला हमारा लाला को भूत पकड़ा उसका अंदर में देखा ना अनंत ब्रह्मांडो लाला बच्चा है उसका मुख में पूरा ब्रह्मांडो देखो भात क्या अपने को भी देखा जसद मैं देखो खुद को देखा हम हम भी है उसका मुख हाथ तो है ही है लेकिन इतना ओश्वर्य बुद्धि बिल्कुल नहीं इतना प्रीति है निगुड़ो प्रीति और ब्राह्मण वैष्णव को बुलाए कि हमारा लड़का को कोई भूत पकड़ लिया होगा नहीं तो मुख का अंदर में सब क्या सब देखे बोल की क्या की? के, के क्या की बल गौशाला में लेके गए लाला को लेके गए क्या की बल्कि जितना गौ माता का मूत्र है उसे बाल्टी में लेके लाला को ला स्नान कराया और काला गौ माता का जो पुछुआ है पुछुआ उसको देखे तो ब्राह्मण देखे लाला का सारा शरीर झाड़ दिया ओम श्री कृष्णा नमः वासुदेवाय नमः जनार्दनाय नमः बोले हैं नृसिंग देवाय नमः को किष्णो मंत्र देखे कृष्ण को झाड़ रहा है, है कृष्णो को झाड़ रहा है गो माता का पुछवा देखे कृष्णो का मंत्र देखे वो सायन भगवान है ऐसा <coughs> ब्रजवासियों का शुद्ध भाव है प्रीति है इसीलिए कृष्णदास को विराज गुस्सा में सुंदर लिखे उसमें ब्रजवासी स्वाभाविक की प्रीति कृष्ण पति कृष्णरो स्वाभाविक की प्रीति ब्रजवासी पुति गुरु महाराज बोलते थे ये जो स्वाभाविक की प्रति है ये स्वाभाविक ये स्वाभाविक की प्रति जो है ये साधारण बात नहीं है ये अंतरात्मा से गुरु वैष्णव का लिए प्यार है ब्रजवासी का लिए प्यार ये साधारण नहीं है रघुनाथ दस गुस्साई की में बोले इस विषय में बात में चर्चा करेंगे अभी जो है ऐसा करते करते क्या कि जल्दी वत्स्य पाल बभुव कृष्ण बलराम अभी वत्स्य पालन करने के लिए अभी गोपाअष्टमी का दिन है काल आज तो हमारा हो गया ऐसा आज भी गोपाष्टमी है किसी ब्रह्मांड में किसी ब्रह्मांड में आज गोपाष्टमी है तो इसी समय कोई भूल नहीं है उस समय पूजन करके और जितना साले ग्वाल वाल है सारे छोटे छोटे बछरा को लेके चराने के लिए गए और इस समय जो सो बड़ा चिंतित भाई लाला ने कहो कि काम करे हम तुमको बंक्सी जो है वो बजा के आपको खबर दे देंगे कि मैं इधर हूं तो जस्ता में बोला काम कर बीच बीच में बांसी बजाया किया कर तो हमको पता चलेगा तू नजदीक है तो ऐसा जो है उसका नाम है बंसी बॉट जहाँ रूप को साई बार भजन की रात दिन भजन की रात का समय में क्या लिखने का समय तो रात है उसमें क्या की जितना सारे जंगल का काट है लकड़ी है सब लगा के आगे जला दिए सिद्ध कटे बैठ के लिखना शुरू की ओर जंगली जानवर है को क्या करे ठाकुर जी को सेवा की ऐसा करके वो जो टेरी कदम है वो टेरी कदम टेरी कदम नाम ऐसे पड़ गया जो मैया को टेर टेर मतलब अनुभव हो जाए हमको टेर हो जाए कि तू नजदीक है इसका बाद इसका नाम हो गया टेर कदम ऐसा गोपाल का लीला है वो सारे कृष्ण राम और जितना सारे सुदाम सीदाम दाम वसुदाम जितना सारे है मधुमंगल सारे मिलकर एकदम इतना खेलकूद है इतना आनंद में लीला है कृष्ण भगवान करना शुरू कर दिया आ, कभी वृक्ष बने बोला दो वृक्षों में लड़ाई हो दो विश्व का लड़ाई वृक्ष जो है दो वृक्षों का लड़ाई ऐसा करे बन के आ, ऐसा करके कई कभी कभी चोर चोर खेला खेले ऐसा करके खेलकूद शुरू किए पूरा पूरा एकदम वृंदावन में इतना आनंद हुआ वो लोगों को क्या करे ऐसा करते करते पूरा आनंद एकदम तो ऐसा करते करते बहुत सारे लीला है हम तो शॉर्ट संक्षेप कर दें, जो बत्सासुर बोल के एक असुर आए इच्छा करके बत्सो बनकर कृष्ण को, को मारे तो त्व वत्सो रूपीणम भिक्षो है वत्सो जूथ हो गि दर्शयनो बल देवायो स्वनैर मुग्ध हो इवा हम इवा असद ऐसा है कि बदसा जो असुर है उसको भेज दिया था तार बाद में क्या हुआ बाद में ये लोग क्या बोले भगवान हरि बदसो रूपये द्वितों को जूतो हमारा जूतों का अंदर हमारा जो टीम है इसका अंदर में ये है बलदेव को दिखा दिया आ, आ धीरे धीरे उसका निकट गया बलदेव को बोला देखो ये असुर आया है हमारा हमारा सत्यनाश करने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण क्या का पश्चात पद जो है चार पा है, चार चार पे में दो पीछे का पा दो के ऐसा घुमा के के छोड़ दिया पर करने बाद ऊपर से तरह गिरा सारे वृक्षराजे हैं जो है इसका ऊपर गिरा बड़ा प्राण निकल गया ऐसा करके बहुत सारे खेलकूद किया खेलकूद करते करते कभी जो बकासूर का गांव का नाम है बाकलपुर उतना का गांव का नाम है फेचड़ी जहां बकासुर जो है ऐसा करके खाने के लिए बैठा एकदम ऊपर हाँ हा, करके जो जितना सारे बालक है उसको खा ले ऐसा का बहुत सारे लीलाए तो उसका जो वो जो जगह है बकासुर जो खाने के लिए आया वो जयगा नंबर खैरो खैरा खोदन इसका नाम है खुदिर वन ब्रजवासी लोग खैरा बोलते हैं वो तो खैरा नाम हो गया तो वो जो एक एक करके सब ग्वाल वाल को खा लिया निकल दिया इसके लिए ब्रजवासी बच्चा जो है वो चिल्लाना खायरो मैंने खा गया देखो इसका खदीरवन हो गया खैरो ऐसा करके हर गांव फिर थोड़ा उसको मार दिया हम तो शॉर्ट में बता रहे क्योंकि बहुत सारे विचार का विषय है फिर ओगासूर आए अजोग गर आया ऐसा करके पड़ा हुआ है जो जितना सारे बालक है बोले ये लाल लाल क्या देख रहा है इतना सुंदर है चल तो उधर खेलने कीजिए जाए वहां गया खेलने के लिए देखिये वहाँ इतना सारे नरम है गोदी जैसा क्योंकि उसका जीव है ना वसुर हाँ करके बैठा है उसका जीव है और वो ब्रुजवासी बोलते इतना नरम क्यों है बोल वो तो क्या है उस समझ नहीं कि वो ओसुर उस, है पहाड़ का पड़ा हुआ है उसको पता नहीं बच्चा सब अंदर गया जैसे बकासुर को फाड़ दिया मार दिया इसके बाद जो है अगासूर ये जो अगासुर है उसको भी जब तक तो कृष्ण अंदर में ना की कृष्ण भगवान जाके उसका अंदर में प्रविष्ट होके ब्रह्मण भेद करके उसको नाश कर दिया सारे ब्रजवासी को रखा कर दिया ऐसा करके अगा बकासुर आदि सारे जो कृष्णो उद्धार कर दी ऐसा करते कहते लीला रच और अगासुर का प्रसंग है ऐसा तो है ही है और जो बध है है है है का का जो बद हुआ इसका बात बहुत सारे प्रसंग प्रसंग अभी अभी वन भोजन एक दिन कचित कचित कचित बना बना बना बना सायो सायो खाने के लिए प्रातः उत्थायो वयस वत्सपानो प्रभोदयनो सिंह रावीण शारुणा विनिर वत्स पुरो सरोहरी वत्सो पूहरि वत्सोगन को सामने रखकर कचित एक समय हम लोग सब बन भजन करेंगे जिसको जिसका जो नाम है बन भजन जिसको आप बोलते फिस्ट बोलते हो ना अंग्रेजी में वो कृष्ण से ही आया है बोन बन जंगल में जाके भोजन करेंगे ऐसा करके सब विचार करके अपना अपना सब भोजन जो है सब घर से ले लिया और भोजन करे इसका बाद के द्वारा सब बच्चा लोग को चलो जल्दी चलो ऐसा करके प्रभु प्रबोध सिंगो रेनो चारुना विनिर्गतो बत्सो पूरा सरोहरी ही बत्सों लोगों को सामने लेकर पूरा चलना शुरू कर चलो आज जंगल में खाएंगे भोजन करेंगे उधर जागे क्या की जंगल का फल फूल जो है सब लेके और जंगल का वो लोगों का जो आप लोग जो कॉस्मेटिक यूज करते हो ना और कृष्ण भगवान जो है बलराम जो वो लोग क्या करते थे जंगल का जो धातु पार में जो लाल मट्टी है उसको लेके गाल में लगाते थे इसका कॉस्मेटिक है आप लोगों का कॉस्मेटिक बहुत बहुत सारे और कृष्ण का जो है वो फल फूल दे कॉस्मेटिक है <laughs> सब लगा के आनंद करते थे कभी सिंगा बजा रहे है कभी बेनू बाजा रहे है बहुत सुंदर एकदम तो उथाल पथाल इतना आनंद है कभी को कोयल का मा कू कू करे कभी कोई पंछी का अनुकरण करे ऐसा करते बहुत खेल हो रहा है अभी अब होने का बात क्या की बोले एक साथ भोजन करने बैठे एक साथ भोजन करने बैठे भोजन करने का समय में क्या हुआ भोजन करने का समय में सारे ग्वाल वाल जो है सारे ऐसा बैठ गया <laughs> उधर जो है वृंदावन में भोजन थाली बोल के एक जगह है काम वन में वहाँ जाओ तो अभी भी भोजन थाली देखने को मिले जो पत्थर है पत्थर का अंदर में बाटी जैसा है उधर भोजन की कृष्ण भगवान और कभी पेड़ का जो पत्ता है तोड़ के तोड़केला उसमें भोजन की ऐसा करके सारे भोजन को तू की और एक एक आके एक भोजन की और दूसरे को दे दिए तू भोजन करके देख एक भोजन किया भोजन हमारा घर से कितना सुंदर भोजन आया देख ऐसा करके खाया फिर उसको दे दे तू खा के देख कैसा सब कृष्णों को लेके ऐसा करके लीला कर रहा है और लीला करते करते क्या है हम तो संखेप में बोल रहे हैं कोई उपाय भी नहीं है करते करते जब देखे तो इसमें क्या हुआ हमारा ब्रह्मा जी महाराज अभी आए बोले ये कृष्ण सोना की ब्रज में हाँ बेरबा वो क्या ऐसा ऐसा लीला कर रहे हैं तो कैसे पता चले कि वो ठाकुर जी हैं और आए के आए के देखा अरे ये झूठन खा रहा है कृष्ण तो झूठा कैसे खाए नारायण है नारायण तो झूठा नहीं खाएगा तो हो ही नहीं सकता ठीक है वो तो परीक्षा कर ले बोल के क्या की जितना सारे बछरा है सबको उठा के लिखेगी कब लेके गया जब कृष्ण भगवान ब्रजवासी का जितना सारे ब्रज ग्वाल वाल है सबका साथ भोजन कर रहे हैं। दोस्तों का साथ उस समय करते करते ब्रज तो ग्वाल वालों ने बोला देखो ये हमारा बाछड़ा कहाँ गया ये तो अभी अभी इधर चल रहा तो कहाँ गया कृष्ण भगवान बोले तू लोग भोजन कर तू लोग भोजन कर हम अभी लाके आम ला। बंसी बजा के बोला क्या जाके जब गया तो उधर गया ढूंढने के लिए तो क्या की नंदो ये जो ब्रह्मा जी जो है पहले ही वो गो को हरण कर ली और जब कृष्ण भगवान गो को ढूंढने के लिए गए कृष्ण भगवान इधर नहीं है तो ये गोल गोल वाल को इसको भी हरण की कृष्ण भगवान देखे अरी तो बचरा कहाँ गया तो आके लौट के देखा इधर भी हमारा जो दोस्त है वो सब कोई नहीं है कहाँ गया तो दिव्य दृष्टि में देखा ब्रह्मा हमारा परीक्षा ले रहे हैं ठीक है चलो हम परीक्षा देने के लिए तैयार है जब परीक्षा देने के लिए परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा आए ब्रह्मा ठीक है हम परीक्षा दे देंगे कोई बात नहीं ऐसा करके जब प्रस्तुत भये तो ब्रह्मा जी उसको तो छिपा के चले गए तो बाद में क्या हुआ ये जो भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर से अपना शरीर से जितना सारे ग्वाल ग्वालवाल है जितना सारे बछड़ा है जितना सा सारे प्रकट कर दिए अपना शरीर से सारे सिर्फ इतना ही नहीं जिसका जैसा बेस था जैसे कि वो पीला वस्त्र पहना हो पीला वस्त्र जिस घर का लड़का था वो पीला वस्त्र पीला वस्तु जिसका जैसा बेस था जैसा रूप था वैसा एकदम सारे बनकर एक साल तक ऐसा लीला की बोले कैसे बोले पहले हम बताया था जितना सारे ब्रजो मैया है ये सब के मैया का अंदर ये भाव बहुत दिन से चल रहा है कि अगर ये लाला हमारा संतान हो जाता कितना होता सुंदर और ये लाला मेरा स्नपान करता तो अच्छा है ऐसा करके जो मन में जो इच्छा है इसको पूर्ति करने के लिए ब्रह्मा का जो ये जो ये ये है अब क्या की ये प्रसंग आया अभी कृष्ण भगवान वो इतना ही गोबा इतना ही ग्वालवाल बन के जिस जिस घर से ग्वाल ग्वालवाल आए थे सब उस घर में चला गया जो जिस घर से आए थे दोस्त सब सब लेकिन आश्चर्य का चीज है बल्लाजी महाराज बल्लाजी महाराज जो है बल्लाजी महाराज चिंता करते रह गए कि कैसा हो उस दिन तो बल्लाजी महाराज नहीं गए थे बल्लाजी महाराज बहुत दिन से चिंता करते रह गए कि ऐसा कैसे संभव है ये जो गो बछड़ा जो है कृष्ण चराने के लिए ले जाता है आ, इसका ये गोमाता का उसका बात तो बच्चा हो गया तो जो सबसे छोट, छोटा बच्चा है उसका ऊपर ज्यादा प्यार रहे लेकिन ये उल्टा हो रहा है अपना छोटा बच्चा को छोड़कर बड़ा बछड़ा जो है उसको दूध पिलाने के लिए व्यस्त है गो माता जी महाराज बहुत दिन तक समझे नहीं एक धन एक दिन गोवर्धन पर्वत एक दिन गोवर्धन पर्वत में गोचारण हो रहा है अचानक बल्लाव जी देखे जो जितना सारे गोमाता है वो गोमाता बछड़ा वो जो बछड़ा है, है वो जो बछड़ा है नीचे वो ऊपर से एकदम दौड़ के आ रहा है कि कैसे बछड़ा का साथ है पैसा को पकड़ने के लिए बल्दाव जी महाराज चिंता करते रह गया है कि कैसे ऐसा संभव है पुछुआ को ऊपर करके एकदम दौड़ रही है ऐसा गौमाता और क्या बात है छोटा बच्चा है लेकिन ये बच्चा के ऊपर इतना प्यार क्यों है बल्लाव जी महाराज बाद में बाद में अंतस्त होकर दर्शन किए अरे ये तो कृष्ण का जो माया है हमको भी चक्कर में डाल दिया किस्नो का माया साक्षात कृष्ण क्योंकि कृष्णों का इच्छा शक्ति है बाकी सब जो है बल्लाव जी का इच्छा शक्ति कृष्ण का है कृष्ण अगर इच्छा करे तो धोखा दे सकता है ऐसा करके पूरा एक साल धोखा दिया उसके बाद पता चला कि कृष्ण धोखाध बाद में पता चले सब प्रसंग है तो ऐसा है ऐसा करके ब्रह्मा जी का स्तव आता है इसमें ब्रह्मा जी बड़ा आश्चर्य हो गया बोले ठाकुर जी खमा मांगने के लिए आए बाद में एक साल देखा तो बोले महाराज ये तो हमारा बड़ा भूल रह गई हम तो बड़ा बड़ा अन्याय किया इतना अन्याय किया हमने साक्षात परात्पर अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर जिसको परीक्षा करने के लिए मेरा स्पर्धा हुआ हाय हाय हाय उचित नहीं ऐसा करके जब क्षमा मांगने के लिए चरण में आए एक साल बाद जब ब्रह्मा आए क्योंकि ब्रह्मा का हिसाब हम बता दिया था ब्रह्मा का एक साल तो ब्रह्मा का हिसाब अलग है ब्रह्मा जब आए बड़े देख के आए तो आप किस क्या कर रहे है है देख के आए तो हम तो छुपा के आए हैं गोबचरा और जितना सारे ग्वालवाल हैं अरे आके देखा महाराज वही सब गोवालवाल है वही सब गोबचरा है यार कहा से आया दिमाग खराब हो गया ब्रह्मा जी दौड़ के गए जाके गुफा को देख अरे यहाँ तो गुफा में सारे गोबचरा सब है और फिर उधर दौड़ की गया उधर भी है बोले कैसा है इधर भी है उधर भी है बाद में जब अंतस्त हुआ मैं अंत दृष्टि उन्मोचन किया तब देखिए सारे कृष्ण हैं जितना सारे ग्वाल बाल है जितना सारे गोवाचर है ऐसे तो ब्रह्मा के ऊपर कृपा है ही है चतुर्ष की भागव बताया ब्रह्मा कोई साधारण नहीं है तो लीला है ब्रह्मा जो अंतस्त हुआ है तो दिखेरी सारे कृष्ण जितना सारे ग्वाल बाल है सब कृष्ण है जितना सा बछरा है कृष्ण हाय हाय राम हमने क्या किया ऐसा करके कि चरण में आके गिर ठाकुर जी आप क्षमा करो मेरे को मेरा अन्याय हो गया ऐसा <स्थाँगा> करके ब्रह्मा जी क्षमा मांगा क्षमा मांगी जितना बड़ा लंबा चौड़ा स्तुति की आज सायंक अधिवेशन में ब्रह्मा जी का जो स्तुति है इसका थोड़ा विश्लेषण हो इसके बाद गोवर्धन पूजा का तो प्रसंग मैंने पहले ही कह दिया था सिर्फ आपको गोवर्धन पूजा का जो टॉपिक है उसको उसी जगह एडिट करना है और कुछ नहीं तो जो प्रसंग हम हाँ इंगित करें उसी जगह को नोट करके रखना गोवर्धन का खिप प्रसंग हम हाँ उठाएंगे लेकिन ज्यादा विस्तृत व्याख्या नहीं करें क्यों ऑलरेडी हम हाँ गोवर्धन पूजा का दिन थोड़ा बहुत व्याख्या किए श्री ब्रह्मा जीवाचो नोम से तरी तम आयो गुंजाव परिचल खायो ब्रजी कबल विषाण वेणु लक्ष मृदुपति पसुपांग जायो नौ मीडिया वेणु लक्ष्यश्रिय मृदुपति पसुपांग जायो वा छकल पुत्र के बाद सिंधु पतिदान पावन पविश में भियो नमोन